वदस्त शे भद्रवदन सुमति यदुत्तन वदसी कर्कथ बदमा विदथे सुवीरा शक्ने से समर्थ ईश्वर हम आप भद्रम आवदा सबसे कल्याणकारी वाणी हमारे लिए बोलिए और मौन रहते हुए विद्यमान असुमति अच्छे विचारों का अच्छे ज्ञान का उपदेश हमको तूषणिम मौन होकर के कीजिए धीना हमको अपना निवास आश्रय रहने का स्थान बनाइए उतन वदसी और ऊंचाई की ओर ऊपर की ओर ले जाने वाले उपदेशों को बोलिए करकरीर यथा जैसे कि उत्तम आचरणों का उपदेश विधान करते हैं हाँ। विद थे सत्संगों में ज्ञान यज्ञों में उत्तम बलवान होकर के निर्भय होकर के बृहद बदेमो आपको महान बतावे अर्थ कही ईश्वर से कहा गया है कि आप हमारे लिए कल्याण से कल्याणकारी उपदेश कीजिए अर्थ किया है सुख एक लौकिक सुख और दूसरा मोक्ष सुख लौकिक सुख का उपदेश तो करें ही करें मुक्ति सुख का भी उपदेश हमारे लिए करें लौकिक सुख भी बिना उपदेश के ज्ञान के प्राप्त नहीं होता है अधिक मात्रा में उपदेश के बिना नियंत्रण के बिना संयम के लौकिक सुख की अपेक्षा दुख अधिक हो जाता है व्यक्ति अधिक खाता है अधिक देखता है सब प्रकार के भोगों को इंद्रियों को वो अधिक मात्रा में ग्रहण करता है से क्या होता है कि उसको सुख के बदले दुख ज्यादा हो जाता है व्यक्ति के ऊपर यदि नियंत्रण होता है या संयम संयम पूर्वक लौकिक विषयों का भी भोग करता है तो फिर वो अधिक सुख प्राप्त कर पाता है इस कारण से लौकिक सुखों के लिए भी नियम संयम नियंत्रण अनुसार अपेक्षा रहती है इसलिए उसके लिए नियम विधान बनाने पड़ते हैं स्वयं व्यक्ति नहीं भोग सकता है लौकिक सुखों को भी लौकिक सुख भोगने में भी इसकी वही गति होगी जैसे किसी भी पशु को यदि छोड़ दिया जाए तो खाता है उससे अधिक वो बर्बाद करता है भी सुख नहीं होता है दूसरे को तो खाने नहीं देता है वो अपने आप भी उतना नहीं खाता खा करके नष्ट कर देता है वहां खेत में घुसेगा एक तरफ से नहीं खाते पशु दौड़ के पूरे वो स्थिति या अवस्था पशुओं की होती है ना चारे को देख करके मनुष्य भी कम नहीं है भी अपना चारा देख के घुस जाने की होती है प्रवृत्ति अधिक खा लेगा मतलब अनुकूल है उससे ज्यादा ही ग्रहण करेगा तो इस कारण से क्या है दोनों के ऊपर जैसे पशुओं के ऊपर नियंत्रण अनिवार्य है ऐसे हमारे ऊपर भी मनुष्यों के ऊपर भी नियंत्रण अनिवार्य है इस जो होता है वो एक नियंत्रक नियंत्रक वचन होता है अनुशासनात्मक वन होता है उपदेश को अनुशासन भी कहते हैं इसलिए के द्वारा समर्थ के द्वारा जो तुलनात्मक रूप से यानी समन्वय करके जो उपलब्धि कराई जाती है कुछ दी जाती है वही अनुशासन होता है शास्त्र को भी इसीलिए अनुशासन कहते हैं ये भी समन्वय करके बताता है किसी भी बात को उससे अनुशासन बनता है वो यही अनुशासन होता है कि पूर्वापर की संगति लगा करके कोई बात बोलता है शास्त्र फाने हम जो सोचते हैं वो एक तरफा सोचते हैं जैसे हमारे संस्कार होते हैं जैसे विचार होते हैं वैसे ही निर्णय करते हैं हम पुणे देखते हैं अपनी तरफ चित्त के अनुसार हम करते ऐसा नहीं करता है शास्त्र विचार करके करके देख करके वो करता है निर्णय इसलिए वो नहीं आती उसमें। लेखक भी जो चाहे मन वो नहीं लिख पाएगा पुस्तक यदि लिखने लग जाए पर कहीं न कहीं अपने विचारों में भेद देखना पड़ता है ऐसे पूरी पुस्तक तो लिख ही नहीं सकता अपने ज्ञान के आधार पर कोई भी पुस्तक नहीं होती है जिसमें लेखक जात जितना जानता है उतनी लिखता है वो बाहर से सहायता लेनी पड़ती है उसको कहा गया कि आप हमारे कल्याण का उपदेश कीजिए जैसे लौकिक सुखों के लिए हमको कल्याण उपदेश की अपेक्षा होती है और ईश्वर के द्वारा जो नियम आदि बनाए गए हैं विधान जिसके आधार पर ऋषियों ने बना दिए मनु आदि ने तो उपदेश करते ही करते हैं उससे ऊपर का कीजिए तो इसमें है कि लौकिक सुखों के लिए बहुत अधिक तक तो हम समर्थ हो भी जाए प्राप्त करने के लिए इसके बिना मुक्ति का पता नहीं चल सकता है किसी तरह से भी इसके लिए अनिवार्य है कि ईश्वर से संबंध बनाना ही होगा वो बताएगा तभी पता चलेगा मुक्ति का यहां से अनुमान नहीं लग पाएगा शब्द प्रमाण के आधार पर ही मुक्ति के विषय में हम कुछ सोच सकते हैं विचार सकते हैं उसके पहले नहीं सोच सकेंगे उनसे क्या है कल्याण उत्तम कल्याण का जो उपदेश होता है ईश्वर की ओर से हो सकता है भी नहीं संभव है, वो तो ठीक है लेकिन पहले जान ही संभव नहीं है मुक्ति की कोई स्थिति होती है अवस्था होती है इसका अनुमान हम शब्द प्रमाण से ही कर पाते हैं सीधे अनुमान है।, है कि निहित क्लेश रहित अवस्था एक होती है वो के काल में भी पता चलता है सो जाते मतलब वो क्लेश रहित अवस्था होती है जागरण काल में क्लेश रहित नहीं हो पाता है लौकिक व्यक्ति लेकिन सयन काल में निद्रा में वो क्लेश रहित होता है तो, तो इस कलता है कि क्लेश रहित अवस्था होती है किसी की वैसी मुक्ति की स्थिति होती है क्लेश रहित क्लेश रहित अवस्था नहीं बता पाती है उस मुक्ति जैसी है हेतु हे अलग-अलग होते हैं दोनों एक नहीं होते हैं। इससे नहीं होता है कि मुक्ति होती है। ऐसी अवस्था होती है ये तो ठीक है यहां तक होता है इसे। ये सब प्रमाण ही चलेगा फिर उसमें है ऐसी यहां पर कहा गया कि अब लौकिक कल्याण के समान हमारे लिए आ, मुक्ति का भी सुख का भी उपदेश हमारे लिए किया मुक्ति सुख का भी जान हमको ईश्वर के माध्यम से ही प्राप्त होता है और कैसे फिर उपदेश करते हैं तुष्णिम ईश्वर का उपदेश हो हल्ला करके नहीं होता है आ, कोई बहुत बड़ा मंच नहीं बनाता है ऊपर से वो नहीं है कुछ आसमानी किताब नहीं गिराता है वो सारा कुछ करता है तुष्णिम चुपचाप उपदेश करता है कल जैसे आई थी ना बात की शब्द उच्चारण उससे हो नहीं सकता पदार्थ से शब्द नहीं निकलेगा अकेले से होने पर शब्द निकलते हैं तो शब्द यदि निकालेगा तो प्राकृतिक वस्तुओं को टकरा के निकालेगा मन में घर्षण करके निकालेगा वो बात है कि या फिर वो ज्ञान को केवल उत्पन्न कर सकता है अन्य ऐसा पदार्थ होता है जिसमें सभी चीजें आती है ईश्वर को बोलने की कोई अपेक्षा नहीं है सारा का सारा ज्ञान वो दे देता है उत्पन्न कर देता है चित्त में या आत्मा में उसके आधार पर अगली चीजें हम चेष्टाएं कर लेते हैं के आरंभ में सबसे पहले जब हलचल हुई ना परमाणुओं में हलचल होगी ना सारे इकट्ठे रहते हैं एक जगह उसके बाद उसको हटाने के लिए कपाना तो पड़ेगा ना उसको तो टक्कर होगी तो तो धोनी तो निकलेंगे निकलेंगे रखी हुई चुपचाप रखी है ऐसे गाट अब उसमें से किसी को कहा जाना है किसी को कहा जाना है किसी को कहाँ जाना है तो वो निकलेगा ना कहीं से कहीं से इस कारण से कंपन होता है पहले उसको छोब कहते तदैक्त और क्या है यानी क्षोभ उत्पन्न करता है प्रथम प्रकृति में ईश्वर पुरुष तो वो क्षोभ उत्पन्न होने से तरंगें बनती है और शब्द वहां से शुरू होते भी बोलते हैं उसी को बोलते हैं ये लेकिन वो ईश्वर से नहीं उत्पन्न होता है इन्हीं से उत्पन्न होता है अन अहत मैंने बिना टक्कर के जो नाद उत्पन्न हो हत मने मारना अहत वो अनहत होता है बिना टक्कर मारे यानी कि मन के अंदर जो उत्पन्न होता है केवल ऐसी भावना कीजिए कि ओम बोलना है मुझे आपको तो लगेगा कि ओम बोलने लग गया कोई वो नहीं होगी और केवल मन से कीजिए ओम मैं बोल रहा हूं ये दे नहीं देता है अंदर उच्चारण होता है किसी भी शब्दों को उच्चारण करने के लिए उच्चारण तो कंठ आदि से होगा ना आरम्भ हृदय से होता है लेकिन एक एक शब्दों का उच्चारण कैसे करना है ये सारा का सारा पहले मन में बन जाता है करना आता है वही उच्चारण करेगा नहीं आता है उसको नहीं है, वो कर नहीं सकता है तो सारे शब्दों का उच्चारण पहले मन में हमको पता हो जाता है ऐसे करेंगे पूरा पता नहीं है हम जीव कहा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं अपने को लेकिन मन में पता होता है कि इसको इधर इधर करना है प्रक्रिया होता है ना चालक गाड़ी चला रहा है तो, उसको ब्रेक लगाना होता है तो वो क्या करता है पैर ही मारता है ना केवल यहीं लेकिन उतने से थोड़े गाड़ी रुकती है पहिया में है वहां उसके अलग अलग यंत्र लगे हुए है आत्मा को केवल इतना ही कि ये करेगा बस भीतर बाकी प्रक्रिया अलग से होगी उसका पता नहीं बीच का इसको होता है जैसे ड्राइवर को नहीं पता होता है कहां चक्का फंसता है उसमें है है को देता है जाके तो आत्मा को हमको इतना ही पता होता है कि थोड़ा सा हम चेष्टा करेंगे प्रयत्न करेंगे बाकी प्रक्रिया इस व्यवस्थित है वो उसे सारे शब्दों का उच्चारण हो जाता है वो पता भी नहीं चलता है अपने को हुआ वो लोग उसको ही आत्मा मानते हैं जो अंदर वो शब्द सुनाई देता है ना उनको एक तो शब्द है कि आप चुपचाप ऐसे ही कान बंद कीजिए तो भी शब्द सुनते रहेंगे तो वो हृदय के अंदर परमाणुओं में टक्कर होता रहता है सारे में हाँ धड़कते रहते हैं तो उसके भी हो सारे की इनकी भी ध्वनिया अपनी अपनी होती है तो ये तो नहीं है वो ध्यान जैसे करता है ना व्यक्ति बैठता है तो वो मन से उच्चारण करता है केवल वो चेष्टा कर देता है एक बार कि संकल्प संकल्प करने मात्र से वो ध्वनि बनने लगती है उसमें नहीं है कि मैं कर रहा हूं लेकिन बिना कि यह नहीं होता है ऐसा अगर वो विषयांतर हो जाए ना बदल देगा तो बंद हो जाएगा वो उच्चारण लेकिन इतना रहता है कि संकल्प की हाँ मैं ये कर रहा हूं चेष्टाएं सारी बंद हो जाती है अंदर उसका वो चलता रहता है ध्वनि केवल वही उनका नहीं हो सकता है क्योंकि ईश्वर में कोई गति चेष्टा नहीं हुआ करती है ये बंद भी हो जाता है ईश्वर उत्पन्न होगा बंद होगा ऐसा नहीं हो सकता है वो तो और वो गतिशील नहीं होता है कभी भी नहीं होता ईश्वर गतिशील तो वो ईश्वर तो हो ही नहीं सकता है वो और उत्पन्न होने से भी ईश्वर नहीं होगा वो तो इसे सुनने से क्या मतलब होता है उसमें विषयांतर जैसे आप दूसरी विषयों में लगे हुए हैं तो इसमें रागदेश बनते रहते हैं लेकिन इनसे जब हट जाते हैं तो यही क्लेश बंद हो जाता है क्लेश तो बंद हो जाता है तो सुख की अनुभूति होती है शत्रुगुण केवल प्रकट हो जाता है इसको अभिष्ट होता है आत्मा को इससे आगे इसको कुछ चाहिए नहीं अभी ये नहीं पता है कि ये शरीर के कारण है अभी शरीर मिलता है ये इसको नहीं है पता अभी ये दिनों में बंद बंद हो हो जाएगा जाएगा वो नाद भी बीमार हो होने पर नहीं देखता है या फिर अगला जन्म होगा फिर यही सारा होगा कितने दिन पुरुषार्थ करने के बाद वो नाद वाली स्थिति बना पाया है बचपन से थोड़े था उसके वो तो थी नहीं तो अगला जन्म फिर मान लो होगा फिर तो बचपन से ही करेगा ना शुरू हो और है अगली बार वो कर ही लेगा तो ऐसे पूर्वा पर सारा नहीं लगाते हैं ये एक बार जैसे किसी ने कर लिया अभ्यास को समझते हैं कि यही है अंतिम पर वो अंतिम ना सोचने के कारण है और वो अनाथनाथ कुछ भी नहीं होता है प्राकृतिक स्थिति है यहां अपना चल रहा था कि ईश्वर का जो होता है उपदेश हर समय तूषणिम होता है क्रिया करके नहीं होता है। इसके लिए आप जैसे मंत्र कोई भी मंत्र बोलते हैं अंदर, तो आप उसमें इतनी भावना बनाते जाए इतनी भावना बनाते जाए कि किसी भी शब्द का उच्चारण आप केवल संकल्प मात्र से करें बोलने की नहीं अपेक्षा है लेकिन ये स्थिति मतलब तो बात बहुत अभ्यास करने पर होगी नहीं तो नींद आ जाएगी इसमें जिसका नहीं है ना पर्याप्त अभ्यास या वाणी पर अब उच्चारण करने मात्र से स्थिति एक बार बन गई है और नींद आदि नहीं सताती है उसको ये ज्यादा अच्छा होता है जितना अधिक मतलब सूक्ष्म करें ना मतलब ध्यान करें संकल्प करेंगे मन में भावना कि ऐसे उच्चारण हो रहा है होता रह जाएगा ये उच्चारण अब जैसे ईश्वर ने कैसे किया पहले ज्ञान दिया आरंभ में किस ने जान दिया तो उस समय हमको कुछ कुछ भी भी नहीं नहीं करना पड़ा है है यानी जिसको भी मिला वेद का उसने कुछ नहीं किया था तो बैठे ही हुआ है। जैसे मां के गोद में बच्चा बैठा रहता है ना खाने को आ जाता है अपने आप उसको मुंह ही तो खोलना पड़ता है ना उसको और क्या करता है तो ऐसे इसको तो मुंह भी नहीं खोलना पड़ता है बैठने के बाद वो अंदर से उत्पन्न करता है इसके दृष्टांत बना अपने में ही आप केवल ये बताइए कि मुंह नहीं हमको चलाना है यानी शब्दों का उच्चारण मुंह चलाए बिना नहीं होगा पर मुंह चलाए बिना यदि हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे आप अप? अपने आप हो रहा है ना मुंह चलाना नहीं पड़ रहा है लेकिन शब्द उच्चारण हो रहे है तो उसमें कुछ भी शक्ति नहीं लगती होती लगती रहती है उसमें शक्ति भी नहीं लगती है और केवल लगता है हाँ सारा उच्चारण हो रहा है तो ठीक उसी स्थिति से ईश्वर ने हमको सारे शब्दों का ज्ञान दे दिया करा दिया चित्त में वो ज्ञान प्रकट होने लग गया वो जब ज्ञान हो गया अब हम बाहर चेष्टा करने लग जाते हैं उससे तो उसे स्मरण करके जब करते हैं तो अपने को वो ज्ञान भी, भी होता रहता है सारा हाँ वो बनाना पड़ेगा अपने को यदि भी कर रहे होते हम ही अब ये तो एक नाटक है वो ईश्वर तो कर नहीं रहा है लेकिन भावना इतना हम वो कर देते हैं ना समर्पण इतना अधिक कर देते हैं बनाने से होता है तो ये वही की वही अवस्था है ऐसी अवस्था बिल्कुल बन जाती है जिस अवस्था में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया है ऋषियों को वो क्या अवस्था हो सकती है उसकी कल्पना कर सकते हैं उसमें किसी चीज की चेष्टा चेस्टा नहीं लगता है मैं कुछ कर रहा हूं वो हो जाता है होता रहता है वो केवल केवल आप के आ, ओम का उच्चारण हो रहा है अभी अभी अभी में बल लगेगा अभी। अभी जो उच्चारण करेंगे ना पड़ेगा थोड़ी देर के बाद रुक जाएगा लगातार नहीं चलेगा मनाद पीछे जाएंगे तो ये और लगातार चलेगा पूरा चलता है तो ईश्वर का जो ज्ञान होता है सारा का सारा आ, मौन ही होता है तूषणी होकर के ही होता है होवल्ला नहीं आती है स्थिति ऐसा नहीं होता है ये सारे कहते हैं कि हमको स्वप्न में आ गया, ज्ञान होता है उसका, बाहर से नहीं होता है ये, उससे मिलकर के वो ज्ञान उत्पन्न होता है।, तो है नहीं वो जो सोचता है ना उसका जो ज्ञान होता है वो सारी के सारे क्या होता है पूर्वा पर संबद्ध होता है वो ज्ञान के कारण वैसी स्थितियां बनती है एक तरह का अनुमान होता है प्रत्यक्ष नहीं होता है वो साक्षात नहीं होता अनुमान सा होता है वो ज्ञान के माध्यम से पूर्व पर सम होता है वो अर्थ इसलिए वो बाहर भी वैसे निकलता है जो बहुत अधिक मतलब इस विषय में यानी किसी भी चीज को देखते हैं ना आप आंखों से तो आंख से जितना देख रहे हैं वो ठीक ही देखता है तो नहीं जोड़ेंगे ना वो जो कहते हो ज्ञान होता है तो ऐसे ही ज्ञान अंदर बैठे रहते हैं बहुत भीतर से जब करते हैं हम कल्पना तो उसी के आधार पर करते हैं इसलिए बहुत चीजें मिल जाती है तो जिसका चित्त बहुत ही सोचना चाहता है तो उसको वही चीजें आती है सामने उसको पता दिन वही बताया ना कि किसी किसी के उस विषय से संबंधित ना उसमें कैसे जाएगी ये तो नहीं बताएंगे आप एक आख से मान लो कि हम एक चीज को देख लेते हैं इसको दूसरी चीज आएगी तो देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे देख लेंगे ना उसको इन तो नहीं देख पाती दूसरी घटना नहीं दिखती है एक ही घटना है दूसरी नहीं दिखती है तो में कोई भी ज्ञान होता है ना किसी तरह का रहता है पहले उसी संबंध होता है संस्कार के साथ है कोई उसका मेल है उसी का केवल घटेगा सबका नहीं घटेगा आप चुपचाप चुप हमारे हृदय में ईश्वर से जान होने के लिए हमको अधिकतम मौन की स्थिति स्थितियां बनती है जान भी जान उतना अधिक प्रकट होता है होता है विचार ना होता है तो हमको कम से कम बोल करके होता है जितना अधिक बोलते रहेंगे हर की बातें करते रहेंगे उतना कम से कम जान भी जान बनेगा न फिर इसमें कहा गया आप हमको निवास बनाइए अपना जिसमें तो निवास बनाने का मतलब है द्रव्य के रूप में तो ईश्वर का है ही निवास हमारे अंदर रहता ही रहता कहा गया कि हमारे हृदय को बनाइए अपना घर तो अपने की अनुभूति रहनी चाहिए ए, मैं ईश्वर को जान रहा जैसे लगता है कि ये है घर के उसके अनुकूल चलते हैं नहीं होते खाली घर होता है तो कबूतर रहते हैं तो उसके जैसे काम वहां होते हैं आदमी रहता है तो आदमी की तरह काम वहां होते हैं घर में ऐसे ही व्यवहार विचार उठ रहे हैं वहाँ ईश्वर के अनुकूल प्रवृत्ति बन रही है हमारे मन की हृदय की हमारे ज्ञान में हमको लगना चाहिए कि ईश्वर हमारे पास है क्या होता है क्षण भर के लिए भी ईश्वर नहीं होता है हमारे पास अतलौकिक विषयों के लिए हमारे पास अवकाश होता है चिंतन होता है बैठा हुआ है ईश्वर के लिए जगह नहीं है यही है इसका तो निकालना पड़ेगा फिर लोग को निकालेंगे तब तो बैठेंगे फिर दोनों जगह नहीं बैठ सकते दोनों का विरोध है, है अभ्यास होता जाएगा वो अवस्थाएं धीरे-धीरे बनने की स्थिति उत्पन्न तक जानी चाहिए जैसे लोग के बारे में आपको योजना नहीं बनानी पड़ रही है ना कि ये मुझे अट मुझे ध्यान में आ जाए लौकिक अपेक्षाओं के पहले से चाहिए मैं इच्छा करूं इसकी अब मुझे प्रशंसा की इच्छा होने लगी ऐसा होता है क्या कहता है ना प्रशंसा मुझे मिलनी चाहिए स्वाभाविक लगता करके नहीं बनी है ये घर बैठा हुआ है उसके बारे में नहीं लग रहा है ईश्वर के लिए तो बार बार बैठाना पड़ रहा है ना ये हमको उसकी स्मृति उठते रहे उसकी याद बनती रहे ये अभी हम बना रहे हैं बिल्कुल नहीं बनाया तो ईश्वर वाली स्थिति ठीक लोग जैसी हो जाएगी लोक वाले ईश्वर जैसी हो जाएगी लोक याद नहीं रहेगा फिर ईश्वर याद रहेगा लोक वाला नहीं रहेगा याद अभी लोक वाला याद है ईश्वर नहीं है याद दो में से एक ही रहेगा दोनों नहीं रहेंगे अभी हम कोई काम नहीं बिगड़े ये ध्यान रख के निकालते हैं समय लोग हम ईश्वर की कार्य करते हैं उस समय होगा ईश्वर के अनुकूल लोक की कार्य करेंगे काम दोनों चलेंगे एक के बिना तो होगा ना एक से नहीं होता है काम दोनों होंगे लेकिन वो होगा कि प्रधानता आ जाएगी ईश्वर की ईश्वर के साथ समन्वय करेंगे लोक का अभी लोक के साथ ईश्वर का समन्वय करते हैं हमारी उपाधि मिलने आ गया तो वो पहले मिलेंगे हम उपासना नहीं करेंगे अभी कि कोई बात नहीं छोड़ दिया छोड़ना पड़ रहा है तो उसका कोई शोक वो नहीं है उस समय होगा उसमें होगा कि नहीं उपासना करके फिर मिल लेंगे हो जाएगी दूसरा उसके अधीन हो जाएगा तो जैसे लोग की स्थितियां अभी प्रधान बनी हुई है ऐसी ईश्वर वाली स्थिति प्रधान हो जाएगी तो समझिए अब बैठ गया हो ये उत्पतन वसी करी और ऊपर उठाने के लिए ऊंचे जाने के लिए हमको उपदेश कीजिए यानी जब हम वही उठाने के लिए ही है लोग से हमारा जितना हमारे अंदर सारे के सारे दोष हैं जान के रूप में विचार के रूप में यही है उल्टा ज्ञान है इन्हीं का हटना ही ऊपर उठना होगा और कुछ नहीं होता है करके जैन की स्थितियां हट जाएगी ज्ञान की बन जाएगी यही अंतिम ऊंचाई हो जाएगी बस और लक्षण उसका होगा कि अभी छुपद होते हैं दुखी होते हैं शोक होते हैं होता है करना जो होता है वो केवल ज्ञान में ही परिवर्तन करना होता है और कुछ भी नहीं होता है बाकी परिवर्तन तो चलता रहता है कि जो स्थिति है प्रवाह जो ये से चलेगा इसमें कोई अंतर नहीं आने है सारा संसार जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है इसमें अपना प्रवाह चलता है बलना जो नाम की चीज़ होती है वो केवल ज्ञान को बदलने की होती है बस ज्ञान अपना पूरा बदल जाए घर की स्थितियाँ पूरी बदल जाएगी तो करने की जो चीज करी था, कर करी मान कर्तव्यों का उपदेश करते हैं ये अच्छे ग्रंथों के माध्यम से हमको इसका ज्ञान होता है और ये सब सब कब होगा बृहद बदेमा विद थे जब हम ईश्वर को मान्यता दे देंगे यही सबसे बड़ा है कोई होता है तो उसको क्या करना पड़ता है दिखता है ना कि ये इसका आदमी है तो अगर हम कहीं जाते हैं तो उसके बारे में ही बात करते है ना दूसरे के बारे में नहीं करते कोई कंपनी का आदमी होता है सामान लेके आता है बेचने के लिए तो क्या करता है वो अपने कहीं है तो उससे पता लग जाता है ये उसका आदमी है किसी के साथ बात करने लगते है तो आता है उसको उससे पता लग जाता है ये इसका आदमी है तो ऐसे ही हम इस आदमी अगर हमारे ऊपर वैसी नहीं वो लक्षण आ जाए हम भी जब ईश्वर की ही बात करने लग जाए लग जाएगा ये ईश्वर का आदमी है जैसे हमको आदमी को देख के लग जाता है ये उसका आदमी है क्योंकि उसकी बात सारी चीज बातें करता है वो तो हम भी ईश्वर की करने लग जाएंगे तो ईश्वर के आदमी हम हो जाएंगे तो ये व्यवहारों में हमारे अंदर ऐसा हो जाना चाहिए ईश्वर की प्रधानता आ जानी चाहिए अगर मन में ईश्वर की प्रधानता आ गई तो अब देनी है ईश्वर को प्रधानता देनी है सबसे महान वही है